जी, आपका स्वागत है वापस ये डिस्कशन एंड फीडबैक में आज मैंने कोशिश किया थोड़ा लीक से हटके कुछ अलग गाने सुने जगजीत के भी और भी और तो आई होप आप सबको मजा आया होगा तो हाउस ओपन आई थिंक बस चिरंजीव जी आप हो और शैलेंद्र हैं बाकी जी, सब थैंक जी। भागे बाकी सारे

प्रोग्राम अनयूजल प्रोग्रामीट इंटरेस्टिंग शैलेन्द्र जी सॉरी हाँ, बोल रहे थे I was just saying hello. Please go ahead. <laughs> नहीं मैं कह रहा था कि थैंक यू वेरी मच गजेंद्र जी इट वॉज अ वेरी अनयूजल प्रोग्राम हाँ हाँ बिल्कुल तो आपने

नेताजी uh, की वो वो स्पीच सुनवाई दैट वाज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग और चैन की से मुझे काफी याद है क्योंकि हर साल वो कॉपी के पीछे लिखा रहता था हर कॉपी के पीछे अच्छा अच्छा न्यू इन्फॉर्मेशन फॉर व्हाट इज दैट वो आईएनए का नेशनल एंथम था शुभुख चैन वर्षा भर से

इंसिडेंटली फिल्म समाधि में इसको यूज किया गया है क्योंकि वो नेताजी के बारे में थी फिल्म अच्छा। अगर वो है तो समाधि वाला भी समाधि तो में है क्या हाँ होना चाहिए निकाल समाधि में फिल्म सॉन्ग करके लिया है हाँ जी जी कोई कदम कदम बढ़ाया जा भी इनका मार्चिंग ट्यून था वो भी लिया गया

Mm -hmm. वगैरह काफी इंस्पायर्ड लोग थे <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> नहीं लक्ष्मी सैगल गुड बी अच्छा गजेंद्र वो है क्या मैं खोल रहा हूँ

ब्राउज़र ब्राउज़र हाँ। मेरा नहीं तो समाधि में देखता हूँ मोबाइल से बच जाए तो मोबाइल में शायद

बसने वाले की बोल क्या थे बोल क्या थे वो शुभ वर्षा भारत इसमें तो नहीं लिखा हुआ इस नाम से ना स्टार्टिंग कोई गाना समाधि के मेरे को मिल तो गए हाँ कदम कदम शुरू मिला मुझे

बता देता हूँ कदम बढ़ाए जा। जाए उन्नीस दिसम्बर पिताजी हमारी फौजों के पास कपड़े नहीं दवाएं नहीं डॉक्टर नहीं हमारे सिपाही धनाधर दर मर रहे हैं मुझे फिर भी नेताजी का नाम मुद्दा मुताद में जिंदगी डाल देता है और पिताजी मैं अब पड़ा हो गया हूँ

और आपकी कंधों तक आना जब मैं आपसे मिलूंगा तो आप मुझे पहचान भी ना सकेंगे। तेरे लिए तेरे वतन किार हाँ है

तेरा इंतजार है वसंत क्यों है, मगर वतन के गीत गाएगा वसंत क्यों है, मगर वतन के गीत गाएगा

तो रहा है तुझे से तेरा भाई झड़े दे भाई तो भी झड़ने दे नसीब काम का बने तो अपना घर को झड़ने दे बताएगा बिटा दे अपना एक बताएगा

हाँ जी, so this was the song. Official record list में तो ये ये ये गाना नहीं है। हम्म, शायद के साथ शायद वो इशारा मनोज कुमार वाली शहीद से पहले हाँ एक भगत से

थी पहले सबसे जिसमें जयराज हीरो थे भगत सिंह और आई थिंक का म्यूजिक था और दूसरी आई थी जिसमें हीरो और हुसलाल भगतराम का म्यूजिक था इनके कोई इन दोनों में से कोई आपके पास गाने हैं चेक करना पड़ेगा

तो योसन लाल भगत वाली जो मूवी है 1963 की शाही भगत सिंह तो रफी का गाना सुनते हैं सरफरोशी की तमन्ना

ये देश हमारा है हमारा ही रहेगा आकाश रहेगा रहे रहे ये देश हमारा देश है की हर ही हो तकदीर जगा दो

खेत से बहगा तो न रोटी हो मैया दल उस के हर पोषाए कम को जला

ते मुनि चले बिना सहारे की सवारी मारे की सवारी ते मुनि चले बिना सहारे की सवारी

mari in kala

ये शहीद आजम भगत सिंह का गाना जिसका लक्ष्मीराम कंपोजर है अब आपको दूसरा वो जो भी गाना मैं बोल रहा था वो सुनाता तो। हूँ की तमन्ना सुनिए

ये गाना हमने सुना ये वाले की ये गाना लास्ट प्ले कर लेते हैं ये गाना मैंने सोचा था इंक्लूड करने का बट फिर मैंने मोस्टली नॉन फिल्म ज्यादा ट्राई किए तो ये गाना मैंने सुना है फिल्म लास्ट मैसेज से

इसमें इसके दो पार्ट्स थे एक ही पार्ट हम सुनेंगे इसमें मेन उमा देवी की है, और आबिद हुसैन और सुशेन, सुशांत बैनर्जी का सपोर्टिंग है इसका बहुत प्यारे बोले झूम झूम लहराए तिरंगा आइए सुनते हैं आज के प्रोग्राम का आपके गीत विच विच विल

एक इंटरेस्टिंग बात इस गाने की है कि ये आबिद हुसैन और सुशांत इसके दो थे इस फिल्म के और दोनों इस गाने में फीचर करते हैं जनरली गाते नहीं हैं और गाते तो एक ही गाता है इस केस में इस गाने में गाने दोनों गा साथ यू एवरीबडी फॉर कमिंग टूडे गजेंद्र वन क्वेश्चन

जो आपने जगजीत जी का लास्ट गाना बजाया था सुनवाया था वो कौन सा था शब्द, तुम, रंजो गम, तुम अपना रंजो गम अपनी परेशानी देख लास्टर आ... गई सब ये एक वो, फेमस तो, वो शब्द है वो वो तो गुरु अर्जुन देव जी का शब्द है

अच्छा हां हां that's the one i was talking was about the one. last one he played nahi wo gana nahi tha wo jab tha yes yes yes okay so oh, that was very nice actually <laughs> <laughs> so so so you all enjoyed yourself it was great having both of you and uh, other people also chaliye next so, thank, you, thank you rajender ji for your very you shared

very rare items in some session you have now on prakat ram the grand dads of shaugar jaykishan kalyan ji anand ji and lakshmi kant tyarenal <laughs> yeah. one session take kabhi no kabhi ek ek lete hain chal yeah thank, thank you yeah thank you thank you gajendra sir rajesh ji namaste namaste enjoy your evening

yeah and once again happy independence day baba yes same to all of you thank you bye